विविधता में सौंदर्य और समन्वय अब्दुल बहा ने कहा सभी सृष्टा वही एक परमात्मा है उसी एक परमात्मा से सारी सृष्टि अस्तित्व में आई और वही एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी आकांक्षा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु करती है यह कल्पना ईसा के शब्दों में विद्यमान थी जब उन्होंने कहा मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगारम्भ और अंत मानव सृष्टि का योगफल है और संपूर्ण मानव श्रष्टा के पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिश्वर का शब्द उत्पन्न किए गए जीवों के संसार का विचार कीजिए वे कितने भिन्न और विविध प्रकार के हैं फिर भी उनका मूल केवल मात्र एक है जितनी भी भिन्नताएं दिखाई देती हैं वे केवल बाहरी आकार और वर्ण की होती है किस्मों की यह विविधता सारी की सारी प्रकृति में प्रत्यक्ष है फूलों पौधों और वृक्षों से भरे एक सुंदर उद्यान का ध्यान कीजिए प्रत्येक फूल का भिन्न आकर्षण है विशेष सौंदर्य है उसकी अपनी प्यारी सुगंध और सुंदर रंग है वृक्ष भी आकार में विकास में फूल पत्तियों आदि में कितने भिन्न है और कितने विविध प्रकार के फल उन पर लगते हैं फिर भी ये सभी फूल पौधे उसी एक ही मिट्टी से उत्पन्न होते हैं वही एक सूर्य उन पर चमकता है और समान बादल उन पर बरसते हैं मानवता के साथ भी ऐसा ही है यह कई जातियों से बनी हुई है और इसके लोगों के रंग भिन्न हैं गोरे काले पीले भूरे और लाल परंतु वे सब उसी एक परमात्मा की ओर से आते हैं और सभी उसके सेवक हैं। खेत की बात है कि मानव संतान में इस विविधता का वैसा प्रभाव नहीं जैसा कि वनस्पति जगत में है जहां पर भावना अधिक मैत्रीपूर्ण है मनुष्यों में विविध प्रकार का भाव होता है और यही है वह जो विश्व के भिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध और घृणा का कारण बनता है रक्त मात्र के मतभेद भी उनके लिए एक दूसरे को मारने और नष्ट करने के कारण बनते हैं अफसोस कि अब भी ऐसा होता है आइए हम भिन्नता में छुपे सौंदर्य को निहारे और वनस्पति जगत से सबक सीखें यदि आप किसी ऐसे बगीचे को देखें जिसमें सभी पौधों की आकृति रंग और सुगंध एक ही प्रकार की हो तो वह आपको बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा बल्कि उसके विपरीत वह अरुचिकर और उगता देने वाला लगेगा नैनों को सुख देने वाला और हृदय को प्रसन्न करने वाला बाग वह होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण सुगंध और आकार वाले पुष्प पास पास खिले हों और वर्ण की आनंदमय भिन्नता ही वह वस्तु है जो आकर्षण तथा सौंदर्य प्रदान करती है ऐसा ही वृक्षों के साथ है फलदार वृक्षों से भरे बगीचा आनंदकारक होता है भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से भरपूर बागान की भी यही बात है केवल भिन्नता तथा विविधता की इनका आकर्षण है प्रत्येक पुष्प प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक फल स्वयं अपने आप में सुंदर होते हुए भिन्नता द्वारा दूसरों के गुणों का उजागर करता है और प्रत्येक तथा सबके विशेष सौंदर्य को दर्शाता है मनुष्य की संतान में भी ऐसा ही होना चाहिए मानव परिवार की विविधता को प्रेम तथा मैत्री भाव का कारण होना चाहिए जैसा कि संगीत में होता है जहां पर भिन्न स्वर आपस में मिलकर एक सम्पन्न तान बनते हैं यदि आप अपने से भिन्न जाति तथा वर्ण के लोगों से मिले तो उन पर अविश्वास कर अपने आप को रूढ़िवादिता के खोल में बंद न कर ले बल्कि खुश हों और उनके प्रति कृपा दर्शाएं उन्हें अलग अलग मानव रंगों के गुलाब के फूल समझें जो मानवता की सुंदर बगिया में खिले हुए हैं और उनकी संगत में आनंद उठाएं इसी प्रकार जब आप उनसे मिले जिनकी धारणा आपकी धारणा से भिन्न हो तो आप उनसे मोहर न फेर ले सभी सच्चाई के जिज्ञासु हैं और सच्चाई पर पहुंचने के कई मार्ग हैं। सच्चाई के कई पहलू हैं परंतु सच्चाई सर्वदा एक ही रहती है विचारों की भिन्नता अथवा मतभेद आपको अपने सहमानवों से अलग करने का कारण न बने और न ही आपके हृदयों में कला घृणा तथा अनबन का कारण बने अपितु आप सच्चाई को ढूंढ निकालने का अंथक प्रयास करें और सभी लोगों को अपना मित्र बनाए प्रत्येक इमारत में तरह तरह के पत्थर लगे होते हैं फिर भी वे एक दूसरे पर इतने आश्रित होते हैं कि यदि उनमें से एक को भी निकाल दिया जाए तो सारी इमारत को क्षति पहुंचेगी यदि एक में भी त्रुटि हुई तो ढांचा भी त्रुटिपूर्ण होगा बाहाल्लाह ने एकता का एक दायरा खींचा है उन्होंने सभी लोगों को एक करने और उन सबको विश्व एकता की छत्रछाया में लाने हेतु एक रूपरेखा तैयार की है यह दिव्य कृपा का काम है और हमें निश्चय ही तन और मन से तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमारे बीच वास्तविक एकता स्थापित न हो जाए और जैसे जैसे हम इस काम में अग्रसर होंगे वैसे वैसे हमें शक्ति प्रदान होती रहेगी आह तथास्व के सारे विचार भूल जाइए और केवल मात्र प्रभु इच्छा के सामने झुकने और उसकी आज्ञापालन का प्रयास कीजिए केवल इसी प्रकार ही हम प्रभु साम्राज्य के नागरिक बन सकेंगे और अमर जीवन की प्राप्ति कर सकेंगे